नमस्कार आज सात अक्टूबर 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है भागवत गीता अंतर्गत गीतार्थ तो संग्रह के अध्ययन के क्रम में हम अंतिम अध्याय का अध्ययन पिछले तीन सप्ताह से कर रहे हैं और उसी अध्ययन के क्रम को आज हमको आगे बढ़ाना है तो अंतिम अध्याय या मोक्ष संन्यास योग जिसमें जिसका आरंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है कि हे कृष्ण अंतिम रूप से स्पष्टतः बता दीजिए कि सन्यास और त्याग का क्या, क्या स्वरूप है और दोनों में क्या भिन्नता है उसके उत्तर में भगवान न केवल संन्यास का स्वरूप बताते हैं कि कामनाओं के अंतर्गत जो क्रियाएँ करना बंद कर देता है जीवन के कोई भी कार्य कार्यारंभ कामनाओं के अंतर्गत नहीं करता वही सन्यास अति संक्षेप में सन्यास की यही परिभाषा है और इसके अलावा वो त्याग की परिभाषा देते हैं कि कर्म को तो त्यागना असंभव है कर्म को स्वरूप से नहीं त्यागा जा सकता कुछ कर्मों को जो हिंसात्मक है या जो असामाजिक है ऐसे कर्मों को त्याग जा सकता तो इन सब कर्मों को स्वरूप से त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है ये बात उन्होंने स्पष्ट बताई लेकिन त्याग का मतलब होता है कर्म फल में आपकी वासना का त्याग कर्म फल में आपकी जो वासना न हो तो वही त्याग को त्याग कहा जा सकता इसके बाद भगवान बताते हैं कि जो तीनों गुणों के अधीन हैं हम उनमें से कोई भी कर्म फल का ही त्याग कर सकता कर्म का त्याग तो कर नहीं सकता क्योंकि तीनों गुण आपको बलात् यानी विवश कर देते हैं कर्म करने के और यही तीन गुण प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं एक व्यक्ति में जब एक गुण की अधिकता होती है तो बाकी दो गुणों की न्यूनता हो जाती है और ये तीन गुणों के विभिन्न मिश्रण संसार के अलग अलग व्यक्तित्व को उत्पन्न करते है। हैं भिन्न व्यक्तित्व जो हैं वो तीन गुणों के विभिन्न मिश्रणों से उत्पन्न होते हैं अब हम जो भी करते हैं जैसे आराम में हमने पढ़ा था भोजन दान तप वो सब एक विशिष्ट गुण के प्रभाव में विशिष्ट तरह का होता है मूलतर उनमें मिश्रण में होते हैं लेकिन अभी हम उनको मूल स्वरूप में हमने समझ लेते हैं उन मिश्रणों को बाद में समझा जा सकता है कि मूलतः दान भी होता है तो सात्विक होता है राष्ट्रीय होता है तामसी दान होता है भोजन भी होता है तो सात्विक होता है राजसी होता है तामसी होता है तब भी होता है सात्विक तामसी और राजसी अलग अलग स्वरूप इनके और इनके विभिन्न सम्मिश्रण भी होते हैं लेकिन हम मूल स्वरूप को समझने जाएंगे तो सम्मिश्रणों को आसानी से समझा जा सकता है इसके बाद भगवान ने बताया था कि जितनी संसार में क्रियाएं होती हैं उनके पांच कारण हैं मनुष्य अपने आप को कारण समझते मनुष्य समझता है कि ये मैं करता हूँ तो भगवान उसका विश्लेषण करते हैं कि जो भी कार्य होता है उसके पीछे पांच कारण होते हैं भगवान ने बताया था कि प्रथम अधिष्ठान अधिष्ठान की विद्वानों ने अलग अलग भी व्याख्या की है कि वो उस कार्य का स्टेज या वो आधार जिसके ऊपर कार्य होता है कई विद्वान कहते हैं ये चेतना है अथवा ये आधार बुद्धि है चेतना हो सकती है बुद्धि हो सकता है इसका आधार और अधिष्ठान का जो शाब्दिक मतलब है वो है वो वो स्टेज वो ये आधार जिसके ऊपर ये कार्य संपन्न होता है सामान्यतः यहाँ पर सांख्य में उसको बुद्धि स्वरूप माना गया है आधार को बुद्धि स्वरूप बुद्धिस्वरूप बुद्धि में ही हर कार्य का आधार है ना बुद्धि से ही वो कार्य उत्पन्न होता है क्योंकि किसी भी कार्य की योजना बुद्धि में बनती है और वो जो योजना बनती है उसके पीछे का जो आशय है वो उस कार्य का स्वरूप तय करता है कि वो राजसी है तामसी है या सात्विक कार्य है तो इस तरह उस कार्य के अधिष्ठान को यहाँ पर बुद्धि माना गया है उसके अलावा धरती यानी संतोष या उस को धारण की शक्ति करता होता है जो भिन्न भिन्न गुणों के द्वारा प्रभावित होता है धृति बुद्धि के अंतर्गत ही आती है जिसको हम संतोष कह सकते हैं कार्य करने का संतोष किसी को अच्छे कार्य से संतोष मिलता है तो किसी को विघ्न से संतोष मिलता है जो विघ्न संतोषी होता है उसी तरह उसके विभावजन भी है राजसी तामसी और सात्विक कार्य तो बुद्धि के अधिष्ठान में संतोष होता है श्रद्धा होती है और सुख भी होता है इसी तरह इस अधिष्ठान के अलावा एक कर्ता होता है जो इस कार्य को संपन्न करता है वो कर्ता फिर वो कर्ता के भी भिन्न भिन्न स्वरूप हैं लेकिन मूलतः एक कर्ता होता है जो इन क्रियाओं को संपन्न करने में उसकी अहंता होती है कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ तीसरा होता है विविधकरण करण करण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट यानी वो साधन जिनके द्वारा कार्य सम्पन्न किया जाता है पिछली बार अपनी बात की थी झाड़ू लगाना है तो आपके हाथ में एक जाड़ू होना जरूरी है अगर आपको कहीं पर बीज बोना है तो वो औजार जरूरी है जिनके द्वारा आप खेत में बीज बो अगर आपको धान कूटना है तो उसके लिए भी कोई औजार की जरूरत है जिसके द्वारा आप ये काम संपन्न कर सकते हो तो ये बाहरी करण है इसके अलावा जो है करण वो है भीतरीकरण और कुछ है इंद्रियाँ ये भी करण हैं तो करण बाह्यकरण और हमारे शारीरिक करण और शारीरिक करण दो तो तरह होते हैं जैसे हाथ भी हमारे करण हैं जिनके द्वारा दो हम कार्य संपन्न करते पैर भी करण है हमारी जवान भी करण है क्योंकि हम कुछ कहते हैं उससे भी हमारी कार्य की संपन्नता होती है ये कार्य हम कह के संपन्न कर सकते हैं। तो ये हमारे इंद्रियां भी इसीलिए करण कहलाते हैं और इनकी जो अधिष्ठात्री देवियाँ होती नो कर्णेश्वरी कहते हैं क्योंकि ये करण की देवियाँ हैं इसलिए कर्णेश्वरी देवियाँ कहलाते हैं इसके अलावा जो कारण होते हैं वह हमारा मन बुद्धि और अहंकार होता है मन जो हमारा होता है वो कार्य के प्रति हमारे प्रस्तावना लेकर आता है ये मन रंगीला होता है जिस रंग में रंगा हो तामस में रंगा हो तो वैसे ही प्रस्ताव लाएगा राजस में रंगा हो तो वैसे प्रस्ताव लाएगा या वो अगर सात्विक प्रवृत्ति का है मन आपका तो वो सात्विक प्रस्ताव लेकर आएगा फिर बुद्धि बुद्धि कैसी है वो बुद्धि उसको फिल्टर करती है उन प्रस्तावों पर विचार करती है और उनमें से किसी एक प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाती है कि हाँ अपनों को ये करना है आप छोटी छोटी सी बात देखो कि आपके पास चार सब्जियाँ रखी हैं आपने रोटी का टुकड़ा तोड़ा है आप किसी एक सब्जी को चुनोगे कि इस टुकड़े को यहाँ उसके पहले आपके हृदय के अंदर क्षण भर में मन चारों प्रस्ताव लेके आएगा कि उनको खा लो उनको फिर उसमें से बुद्धि कहती कि ये संसार के हर कार्य के पीछे ऐसा होता है कि मन आपके विभिन्न प्रस्ताव लाता है और बुद्धि उनमें से एकता ही कर देती है अब इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है क्या रहस्य है कि मन अपने रंग के अनुसार प्रस्ताव लाता है तामसी मन होगा तो तामसी ही प्रस्ताव लाएगा आपकी प्रवृत्ति या आपका स्वभाव या आपके कर्मफल जैसे भी होंगे जैसे आप लेके आए वैसे ही प्रस्ताव लेकर आएगा कभी भी जैसे एक मन जो बचपन से ऐसे वातावरण में रहा है जैसे अपराध के वातावरण में रहा है विवाद के वातावरण में रहा है छीना झपटी प्रतिस्पर्धा के वातावरण में रहा है तो वो प्रस्ताव भी उसी तरह के ले आएगा, ठीक है इसको पकड़ दो मार दो इसको निकाल लो इसके जेब में से पैसा वैसे प्रस्ताव लेकर आएगा बुद्धि यहाँ बुद्धि के पास अवसर है कि इससे बाहर आ जाए बुद्धि के पास से एक अवसर होता है इसी को बोलते पुरुषार्थ जो मन की मानता चला जाए वो पुरुषार्थ नहीं है पुरुषार्थ की परिभाषा है कि जब हम बुद्धि को सुपरसीड कर जाएं उसको ओवरटेक कर जाएं बुद्धि का अतिक्रमण कर जाएं मतलब मन का अतिक्रमण कर जाए जब बुद्धि मन का अतिक्रमण जब बुद्धि कर जाए तो उसको बोलते पुरुषार्थ यानि कि पुरुषार्थ तब माना जाता है कि जब जो हमारे प्रस्ताव हैं मन के उनमें से हम उन प्रस्तावों को जो तामसिक प्रवृत्ति के हैं राजसिक प्रवृत्ति के हैं उनको अस्वीकार करके उनमें सात्विक प्रवृत्ति के प्रस्तावों को स्वीकार करें और उनमें से सात्विक प्रवृत्ति के ही प्रस्ताव ऐसे होते हैं जो आगे चलकर तीनों गुणों से पार रह जा सकते इसलिए यहाँ पर कार्य के सम्पन्न करने में भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई एक तो अधिष्ठान फिर करता विविध करण अब उसके बाद में विविध चेष्टाएं, अब जो कुछ इंसान करता है उसके पीछे विभिन्न चेष्टाएं निर्भर करती है क्योंकि आप खूब भी सोचो कि यार मैं मरने के पहले ये काम कर जाऊँगा कर जाऊँगा कर जाऊँगा लेकिन आप उसके प्रति अगर चेष्टा नहीं करोगे प्रयास नहीं करोगे तो वो कार्य आप चाहे कितना अच्छा करना चाहे मन ने किता अच्छा प्रस्ताव रखा हो बुद्धि ने बहुत अच्छा विचार करा कि हाँ ये करना बहुत अच्छा रहेगा यही सात्विक ये जीवन को धन्य कर देगा ये परलोक सुधार देगा लेकिन आप कुछ चेष्टा ही नहीं करो उसके पीछे तो वो कार्य जीवन में अधूरे रह जाएगा तो वो चेष्टाएं भी अति आवश्यक है <coughs> और आखिर में जो पाँचवा आँच है वो है देव देव यानी प्रोविडेंस यानी हमारे संचित कर्म जिनको हम कहते हैं पूर्व जन्म या पूर्व समय में किए हुए पाप और पुण्य वो उस कार्य में बाधाओं के रूप में या सहयोग के रूप में आपके सामने खड़ा हो जाते हैं आप जो कुछ करना चाहते हो उसमें हमारे पूर्व जन्म के कर्म बाधा के रूप में भी आ सकते हैं ऐसी बाधाएं है आ सकती हैं जिसके ऊपर आपका कोई अधिकार ही नहीं है आप कहीं जाना चाहते हो और इतनी तेज़ बरसात हो गई कि गाड़ियाँ बंद हो गई रस्ते बंद हो गए जा ही नहीं सकते तो ये प्राकृतिक बाधाएँ आ सकती हैं कभी ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल जाना चाह रहे हो सोचते कि चलो अपने सत्संग में चले पत्नी बीमार होगी आप जा ही नहीं सकते तो ऐसी बाधाएँ आ सकती हैं वो हमारे कई जन्मों के कर्मों के परिणाम होते हैं इसको बोलते हैं देव या प्रोविडेंस या संचित कर्म तो ये हमारे पांच पाँच आधार हैं जिनके द्वारा कोई भी संसार की क्रिया संपन्न होती है इन पांच आधारों में से कोई आधार क्रिया संपन्न करने के लिए जिम्मेदार है और इन पांचों के पीछे जो क्रिया संपन्न होती है और एक सीमित बुद्धि का मनुष्य कृषि मैंने किया जबकि उसके पीछे परमेश्वर ने ये पांच भिन्न संस्थाएं लगी हैं आपकी बुद्धि लगी है आपके कर्तापन जो है आपका मन बुद्धि अहंकार है वो लगे हैं उसके पीछे विविध कारण जो बाहरी कारण है और भीतरी कारण है और भीतरी कारणों में भी हमारी इंद्रिया और मन बुद्धि अहंकार जिसको हम अंतकरण बोलते हैं वो अंतकरण और करण सब लगे हैं अंतकरण और हमारे करण करण है ना इंद्रिया ये भी लगे अब यहाँ पर कार्य का मतलब करना ही नहीं है जानना भी कार्य है जो हम जानते हैं उसको हम कभी कभी कार्य नहीं समझते यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं ज्ञाता और कर्ता दोनों करता है किसी कार्य का कर्ता भी करता है और ज्ञाता भी करता है क्योंकि जानना भी क्रिया है जानना भी क्रिया इस बारे में कोई संशय ना रहे इसलिए भगवान ने स्पष्ट करा है कि जानना भी क्रिया है इस तरह से इन पाँच के रूप को समझने के बाद अब हमको एक बात समझ में आती है कि हमको जो हम कार्य करते हैं ये बहुत बहुत रहस्यमय बातें हैं इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझना है गुड़ बात है कि जो हम कार्य करते हैं उसमें एक अंश हमारे हाथ में नहीं है जैसे प्रोविडेंस देव हमारे हाथ में नहीं हम जो कर आए हैं वो आए हमारे पूर्व जन्मों के और इन जन्मों के जो संस्कार हैं जिसके द्वारा मन हमारा जो प्रस्ताव ला रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि वो मन वैसा ही प्रस्ताव लाएगा जैसा लेकिन बुद्धि हमारे हाथ में है बुद्धि हमारे हाथ में क्योंकि हम उन प्रस्तावों में से मन के अधीन अगर हो गए तो उसको क्या बोलते हैं प्रियता के अधीन हो गए प्रिय के अधीन हो गए ये हमारा उपनिषद कहता है कि श्रेय और प्रिय दो चीज़ें रखी हैं आपके सामने आप दो में से एक पसंद कर लो तो जो प्रिय है वो मन का मन की पसंद है और जो श्रेय है वो सात्विक बुद्धि की पसंद है बुद्धि आप कितने भी गड्ढे से आए हो कितने भी दुष्कर्म करके आए हो आज भी पुरुषार्थ की आपके अधिकार को कोई नहीं चिंता, भगवान भी नहीं छीनता कभी आपके पुरुषार्थ अधिकार को, को उन सब से बाहर आने का अधिकार आपके पास है इसी जन्म में समस्त कर्मों के फलों से मुक्त होने का अधिकार कभी नहीं छीनता और ये उन्होंने ये अधिकार कहाँ पर रख छोड़ा है आपकी बुद्धि के पास कि अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ विचारशील बनो और विचार करके आपके मन के प्रस्तावों के आलोचक बनो कि मन प्रस्ताव रखता है लेकिन अपने आप को मन को नियंत्रित करो तो मन को नियंत्रित तो तब उसके द्वारा इंद्रियां नियंत्रित होती तो उसको बोलते हैं दम शम और दम जो बोला जाता है जो उपनिषदों में भी इसकी व्याख्या की है शम और दम की वो यही है कि मन के प्रस्तावों पर हमारी एक लगाम हो किसके लगाम हो बुद्धि के लगाम हो बुद्धि लगाम पैदा करती है जिसके द्वारा शम और दम ये दोनों चीज़ें मनुष्य को अवश्य करना चाहिए जिसके द्वारा ये हम उन प्रवृत्तियों से बाहर आ सकते गुणों की अधीनता से बाहर आ सकते अन्यथा लगातार गुणों की अधीनता करेंगे और खाली प्रेय को ही पसंद करेंगे तो हम श्रेय की दिशा में बढ़ ही नहीं सकते श्रेय की दिशा में बढ़ेंगे तभी हमारा पुरुषार्थ है तभी हमारा उन कर्म पलों से मुक्त होने का रास्ता प्रशस्त होता है ये पाँच हमारे भगवान ने कारण बताया कि किसी भी कार्य के संपन्न होने में ये पाँच चीज़ें हैं और ये पाँच चीज़ें अगर न होती तो या तो हम कटपुती बन जाते कि जो हमारे कर्म हैं वैसे वैसे हम करेंगे अब हम कुछ कर ही नहीं सकते कई बार लोग कहते हैं जब सब कुछ तय है तो मनुष्य क्यों कुछ करता है जब तुमको मरना तय है भोजन तय है धन तय है यश अपयश तय है तो मनुष्य करता क्यों है लेकिन जो तय है वो सांसारिक चीज़ तय है आपकी मुक्ति तय नहीं है न आपको ईश्वर से मिलना योग्य तय है यह अब आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है आपको वहीं वहीं गोल गोल घूमना हो तो प्रिय को पकड़ रखो जो तय है कठपुतली की तरह चलते रहो तो कठपुतली की तरह चलने वाला इंसान वो है जो मात्र मन को मानता रहता है मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करता मन आपका आलस्य करता है क्योंकि वो ताम प्रवृत्ति का हो गया तो वो आलस्य करता रहेगा मन बोलेगा सोते रहो दोपहर तक सोते रहो तो सोता रहेगा तो वो तामसिक प्रवृत्ति का है लेकिन बुद्धि उसको सन्मार्ग दिखा सकती है कि नहीं वो है जैसी भी स्थिति रही होगी अब तक लेकिन आगे की स्थिति मुझे सुधारनी वो सुधारने का अवसर है हमारे पास इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के पास आंशिक व्यवस्था है क्योंकि इस देव के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है हम जो कर्म कर चुके हैं उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है देव पर हमारा प्रोविडेंस पर कोई नियंत्रण नहीं है लेकिन ये हमारा अधिष्ठान है जो हमारा निर्णय लेने की क्षमता है बुद्धि की इस पर हमारा नियंत्रण है तो इस तरह से आंशिक स्वतंत्रता है और आंशिक व्यवस्था है व्यवस्था को हम अपना ढाल न बना लें हम क्या करें ये तो ऐसा ही है इसलिए हम मन की गुलामी करते हैं और नाम व्यवस्था कर लेते हैं ये हमारी कमजोरी है न केवल ये कमजोरी है वरन ये हमारी बेवकूफ़ी है न केवल कमज़ोरी है ये हम उस गलत चीज़ को न्याय संगत सिद्ध करना चाहते हैं क्यों हमारा मन ऐसा कहता है तो हम उसी चीज़ को न्याय संगत करते हैं कहीं गलत काम करते हैं चाहे वो संसार में संसारिक काम हो वो चोरी करने का काम हो चाहे किसी का धन हड़पने का काम हो हम तो क्या करें करना ही पड़ेगा इसके पर काम चलता ही नहीं लेकिन ये सब चीज़ें हमारा मन प्रस्ताव रखता है और हम उस प्रस्ताव को जस का तस स्वीकार कर लेते हैं हम उसको पुरुषार्थ के छलने से उसको नहीं निकालते क्योंकि पुरुषार्थ के छलने में वो पीछे छूट जाता है और पुरुषार्थ के तो नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है लोग क्या करते हैं उससे हमको सरोकार नहीं क्योंकि संसार की दौड़ में अगर सौ लोग दौड़ रहे हैं तो निन्याणव लोग तो परिधि की दिशा में दौड़ रहे हैं पुनर्जन्म के लिए दौड़ रहे हैं पाप पुण्य के कर्मफल भोगने के लिए दौड़ रहे हैं उनमें से एक अगर कोई ऐसा होगा जो इनसे मुक्त होने के लिए दौड़ेगा तो लोग तो हंसेंगे उसको करेंगे बेवकूफ़ है ये तो पूरा टैक्स दे देता है ये बेवकूफ़ है ये सब लोगों को ईमानदारी से पैसा लौटा देता है तो बेवकूफ़ है आज के ज़माने में ऐसा कोई चलता नहीं है लेकिन अगर वो उधर दिशा में चलता है तो उसको एक सात्विक सुख प्राप्त होता है यहाँ पर भगवान कहते हैं सुख भी सात्विक होता है तामसी होता है और राशि होता है तो अभी तक अपने पिछली बार अपन ने सब भोजन के बारे में पढ़ा दान के बारे में पढ़ा तब के बारे में पढ़ा कि ये ये सब चीज़ें कैसी होती हैं त्याग भी के बारे में भी पढ़ा कि ये सात्विक हो सकते हैं राशि और तामसी भी हो सकते हैं और इन सब के पीछे हमारे ये पाँच ही कारण हैं जो हमसे भिन्न भिन्न कार्य करवाते हैं अब इसके बाद में कहते हैं कि हम मन से भी जो कार्य करते हैं उनके पीछे भी यही पांच कारण हैं जो तन से करते हैं उनके पीछे भी ये पाँचों कारण है या तन से या मन से किए गए कोई भी कार्य अब ये अच्छी बात है जैसे आपने भी उस दिन बताई थी रामायण की चौपाई कि आज तन से किए गए कार्य ही परिणाम उत्पन्न करते हैं कलयुग में मन से किए गए कार्य परिणाम उत्पन्न नहीं करते और ये हमारा सौभाग्य है इस वक्त तो की कलयुग में हमको कम से कम मन से किए गए कार्यों का हिसाब जवाब नहीं देना पड़ता है क्योंकि हमारी जब तक वेखरीवाणी से कोई कार्य बो, बोला नहीं जाता जब तक वो हमारी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति संपदा है हम उसको खोल के बताना जरूरी नहीं समझे हमारे मन में किसी के प्रति गाली आ भी गई लेकिन हमने उसको दी नहीं वो मन के मन में पी गए तो फिर वहाँ तक हमको पाप के भागी नहीं बनते पाप के भागी तब बनेंगे जब हम उसको गाली दे ही देंगे बोली देंगे उस समय हम पाप के भागी बनते हैं और तब तक नहीं बनते अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो कर्म होता है उसकी कर्म प्रेरणा होती है जब बुद्धि के अंदर कार्य करने की उत्पत्ति होती तो कर्म करने की प्रेरणा होती है तो उसके अंदर हमारे सतत ध्यान कहाँ पे जाता है एक ज्ञान पर जाता है एक गेय पे जाता है एक ज्ञाता पर जाता है कि एक तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो स्टेज है जहाँ पर हम कहाँ करने जा रहे हैं वो कहाँ हैं तो हम कैसे करेंगे और कौन करेगा इन तीनों जो भले हम उनको शब्दों में नहीं समझें लेकिन हमारा अवचेतन मन इन तीनों चीज़ों को समझता है जैसे अगर हमको लगता है मकान बनाना तो हम समझते हैं ज़मीन कहाँ हैं पैसे कितने हैं कौन बनाएगा कब बनाना है तो ये विचार तो आता ही है तो ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता इनका विचार आता ही है चाहे हम उनको शब्दों में न समझें अवचेतन मन में तो ये विचार आएगा और इसके अलावा उसको बोलते हैं कर्म संग्रह जो करण, कर्म और कर्ता कौन करेगा कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे किन औजारों से करेंगे ये बताते हैं कि जो छेद चीज़ इनको कंपोजिट ऑफ एक्शन बोलते हैं या कर्म संग्रह बोलते हैं ये कर्म संग्रह है भगवान बताते हैं और ये सभी सात्विक हो सकते हैं म से हो सकते हैं या राज्य से हो सकते हैं और उनके अनुसार ये कर्म फल के उत्पन्न करने वाले होते हैं अब सबसे पहले वो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी की बात करें जो अज्ञानी होता है वो इन सब में अंतर देखता है इन सब में अंतर देखता है कि, कि कर्म अलग है कर्म करने वाला अलग है जहाँ पर काम किया जाएगा वो अलग है वो कर्ण अलग है वो सब चीज़ों का अलग अलग देखा और ज्ञानी होगा तो अपने काम को कर्तव्य की तरह करेगा वो वो देखेगा कि ये जो सृष्टि है एक इकाई एक है मेरे को जो ज़िम्मेदारी मिली है वो मुझे कार्य करना है उस कार्य के पीछे मेरी भावना उस कार्य को करने की है उसके पीछे ना मैं अलग हूँ ना कार्य अलग है ना ये जहाँ कार्य किया जाएगा वो स्थान अलग हम सब एक यूनिट हैं हम एक इकाई हैं और इस इकाई के अंदर मेरे जिम्मे जो काम है वो मुझे वो काम करना है इसलिए वो अलग अलग नहीं समझता अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ज्ञान त्रिवेद होता है ज्ञान भी तीन तरह का होता है तो एक होता सात्विक ज्ञान जिस ज्ञान से हम समस्त सृष्टि के अंदर उस अक्षर के दर्शन करते हैं जब भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न समयों में अगर इन सब के बीच में हमारे हृदय के अंदर अब यहाँ पर कभी कभी एक बड़ा अजीब सा प्रश्न आता है कि साहब ये सब तब विश्लेषण कर रहे हैं क्या इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति में कोई योगदान होगा कि खाली ये थ्योरेटिकल बात है कि ये जो बातें कर रहे हैं ये क्या मात्र सैद्धांतिक बातें हैं या इन बातों से हमारे आध्यात्मिक उन्नति में या आने वाले हमारे लोक परलोक के परिणामों में कोई परिवर्तन आएगा भगवान यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताते हैं कि यही तुम्हारे आगे के आने वाले तुम्हारे भविष्य के दिशा निर्देशक हैं जब इनको जानोगे तो व्यवहारिक रूप से भगवान आगे इक्यान बावन तिरवन तिरपनवे श्लोक के अंदर उसका प्रैक्टिकल बताते हैं कि, कि किस तरीके से आपको जीवन में इनको उतारना है उसकी प्रैक्टिकल टिप्स बोलते हैं जिनको हम कहते हैं ना कि ऐसा काम करने के लिए आपको इस तरीके से करोगे तो काम संपन्न हो जाएगा तो वो प्रैक्टिकल टिप्स भगवान देते हैं कि कैसे करना हो अगले आने वाले कुछ समय के बाद हम उन श्लोकों को पढ़ेंगे जिनमें वो भगवान प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं और ये जानने से हमारी दृष्टि जो शेव दर्शन बताता है कि शेव दर्शन कहता है कि अद्वैत को जानने के लिए अद्वैत का कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसको जान लो कोई वस्तु नहीं है अद्वैत शिवाद्वैत कोई वस्तु नहीं है कि हम इसको जान लें कि ताजमहल को जान लिया मैंने देख लिया उसका एक एक चप्पे चप्पे से परिचित हुआ है इस गांव की एक एक गली से परिचित हुए ऐसा परिचय नहीं हो पाता इसका परिचय का क्या है तरीका अद्वैत का कि वो तरीका है कि हमारी दृष्टि में एक अभेद का भाव उत्पन्न हो जाए जब हम संसार को देखें तो हमारे हृदय में एक प्रेम का एक आनंद का एक अपनत्व का भाव उत्पन्न हो जाए ये भाव अखंड रूप से सब संसार में उपस्थित जिसको भी देखें हृदय में आनंद और प्रेम हो वो हमारे विरोधी भी होंगे प्रतिस्पर्धी भी होंगे वो ये लोग भी होंगे जिन लोगों को हम पसंद करते हैं वो भी होंगे जिनको हम ना पसंद करते हैं कुछ ऐसे भी होंगे जो घृणा के पात्र हैं या जिनसे हमारी पूरी पुरानी शत्रुता है ऐसे लोग भी हो सकते हैं लेकिन ये दृष्टि शिवदर्शन की आपको किसी भी व्यवहारिक कठिनाई में नहीं डालती ये बड़ी विशिष्ट बात है कभी कभी हमको लगता है कि अगर हमारा एक प्रतिस्पर्धी है और हम उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा तो प्रतिस्पर्धा करने के लिए मना नहीं करता शिवदर्शन आप प्रतिस्पर्धा करिए अगर कोई दुष्ट है तो उसको सजा दीजिए ये व्यवहारिक कठिनाई में आपको बिल्कुल भी डालता लेकिन कहता है कि वो सजा देते वक्त भी आपके प्रेम में थोड़ी सी भी कमी नहीं आना चाहिए आपके हृदय में वो प्रेम बना रहे उसके प्रति चाहे आप उसको न्यायाधीश हो और उसको मौत की सजा दे रहे हो फिर भी आपके हृदय में उसके प्रति घृणा पैदा नहीं हो जब आप किसी से लड़ाई करें लड़नी पड़ेगा कई मौके आएंगे अर्जुन को भी अभी लड़ना ही है थोड़ी देर बाद तो कई मौके आएंगे कि जब आपको किसी से हॉट टॉक करना पड़े झगड़ा करना पड़े उस समय झगड़ते हुए भी जिस झगड़ा किया जा रहा है और जो झगड़ रहा है उनके प्रति आपकी जागरूकता बनी रहे और एक क्रोध का अभिनय आपको ओढ़ना पड़े क्रोध अंदर से नहीं आएगा क्रोध अभिनित होगा क्रोध का हम अभिनय करेंगे हमको मालूम है कि सब झगड़ा नहीं करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी करना ही पड़ेगा झगड़ा क्योंकि इस आदमी ने बहुत बुरा काम किया है और कई लोगों का बुरा करेगा अगर इसको हम शिक्षा नहीं देंगे तो देना है शिक्षा झगड़ना भी है लेकिन आपके अंदर से उसके प्रति प्रेम बिल्कुल भी कम नहीं होगा कैसे हमारी उंगली में एक कांटा चला गया अब उंगली बहुत दुख रही है हमारी हिम्मत नहीं हो रही है को निकालने की पर उसको सजा देना पड़ेगी वो कांटा निकालने के लिए हमारी उंगली से प्रेम कम हो जाता है क्या कभी भी नहीं होता क्योंकि हम जानते हैं कि ये मेरी ही उंगली है मैं ही हूं अब इस उंगली के अंदर अगर कांटा लग गया है उसको दुख देना है तो देंगे इसलिए हमारे घर पास कोई पड़ोसी आता है उसको झगड़ना तो झगड़ेंगे लेकिन वैसे ही झगड़ेंगे जैसे उंगली से कांटा निकाल ये प्रैक्टिकल हिंट्स भगवान ने बहुत अच्छे दिए कि जहाँ हम वो व्यवहार करते हुए जो सांसारिक रूप से कभी कभी होगा और इसमें भयंकर झगड़ा हो गया लेकिन जो शेव योगी होगा वो समस्त झगड़े के बावजूद उसके हृदय से कभी प्रेम कम नहीं होगा बाहर देखने वाले को कुछ मालूम भले नहीं पड़े लेकिन उसके अंदर क्रोध पैदा ही नहीं होगा क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी वो क्रोध का अभिनय करेगा उसको अभिनय करना पड़ेगा क्योंकि अभिनय नहीं करेगा तो झगड़ा कैसे करेगा क्रोध उसके अंत पैदा नहीं होता क्रोध उसके अधिष्ठान में पैदा नहीं होता क्रोध का वो अभिनय करते ये बात क्यों नहीं इंसान को बदलेगी अगर हम जानेंगे ये तो हम आत्मज्ञान की ओर बहुत तेज़ी से अग्रसर हो जाए और आत्मज्ञान को हम कहेंगे नहीं हमको ऐसा कुछ मिल जाए कि हम रट लें उसको तो वो आत्मज्ञान नहीं हो सका क्योंकि वो आत्मज्ञान का लेक्चर दिया जा सकता आप रट लो पूरी गीता जी की और कंठस्थ कर लो और आप उस पर लेक्चर दे दो लेकिन उससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं लेकिन मूल बात पकड़ने की बात करते हैं कि हमको मूल पकड़ तो मूल पकड़ने का मतलब यह है क्योंकि उसके कान हाथ पांव, पावना कुछ ही नहीं है पकड़ेंगे कैसे उसको पकड़ने के लिए हमको हमारे दृष्टि बदलना है हमको गुरुदेव यही कहते थे कि मूल को पकड़ना है तो दृष्टि को बदलना है और दृष्टि को बदलोगे तो मूल पकड़ेगा और दृष्टि कैसे बदलोगे जब अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओगे इस संसार को बदली हुई दृष्टि से देखोगे इस संसार को उस मोहब्बत के प्रेम की दृष्टि से देखोगे और उसी प्रेम को ईश्वर कहा गया यानी हम जो कहते हैं लव इज़ गॉड तो वही प्रेम मोह को नहीं कहा गया आप अपने बच्चों को प्रेम करोगे बल प्रेम ही भगवान है वो नहीं क्योंकि आपने एक बच्चे को प्रेम किया उसके पीछे लाखों बच्चों को नहीं किया तो वो भगवान नहीं प्रेम तो वो है जो आपकी दृष्टि के अंदर है और समस्त सृष्टि के प्रति आपकी जो सद्भावना है करुणा है समस्त सृष्टि के प्रति आपकी एक यूनिफॉर्म विजन है सब एक जैसे दृष्टि है और उस दृष्टि का नाम ही आध्यात्म है उस दृष्टि का नाम ही प्रेम है और वो इस दृष्टि का नाम ही ईश्वर है और वो दृष्टि आपके पास है तो आपको व्यवहार करने की पूर्णतः छूट है आपको भगवान गुरुदेव से हमने एक बार पूछा था ऐसा क्या संभव है कि अंदर से हम बिल्कुल क्रोध नहीं करें ऊपर से हम क्रोध का भी नहीं करें संसार में दृष्टि एक जैसी हो बोले क्यों नहीं संभव है आप गाय के सिर पैर हाथ पे सब एक जैसे देखो पर दूध दोगे तो थान ही हाथ लगाना पड़ेगा ना आप ऐसा भी नहीं कर सकते अब जब तो सब एक ही जैसे तो पूछ में से दूध निकाल लेते कोई पूछ में से दूध नहीं निकालने वाला है दूध तो थान में से ही निकलेगा इसलिए आपको अपनी दृष्टि यूनिफॉर्म यानी आपको अभैद की दृष्टि रखते हुए बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिकल टिप अद्वैत को समझने की कि जब आपकी दृष्टि दृष्टिपूर्णतः सबके प्रति एक दिशी हो प्रेम पूर्ण हो करुणामय हो और साथ ही साथ हमारा व्यवहार सात्विक बुद्धि से संचालित हो और उसके साथ ही साथ हम अपना जो हमारे जो नियत कर्म है उनको कर्तव्य भार से करें फिर हम जो हत्या भी करते हैं युद्ध के अंदर तो हम उसके भागी नहीं होते भगवान ने यही सब इसीलिए सिखाया कि अर्जुन किसी कर्मफल का भागी न हो क्योंकि उसको अब आगे जो कार्य करना है उसमें उसको गुरुदेव का सामना करना है पितरों का सामना करना है बड़े लोगों का सामना करना है ऐसे में वो कर्मफल का भागी हो सकता है और वो ऐसा करते वक्त हिचकिचा सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ लेकिन उसको भगवान ने उस युद्ध के ठीक पहले ये ऐसा ज्ञान दिया कि जिसके बाद वो उससे हिचकिचाएगा नहीं तो ज्ञान वो होता है सात्विक जो सब में अक्षर के दर्शन करता है जिसमें जो भिन्नता के दर्शन करता है कि अपने वाले लोग ये मेरे समाज के लोग हैं ये मेरे देश के लोग हैं विदेशी लोग हैं पर, पराये लोग हैं व्यवहार दर्शन अलग बात जो अभी अपनी बात हो चूँकि व्यवहार में और दृष्टि में सामंजस्य तभी होगा जब दोनों को हम साथ में ले कर तो इसलिए जब हम भिन्नता की दृष्टि है तब फिर कहे किसी पे पराये पे क्रोध भी आएगा तो अंदर से आएगा वो हमारी अंदर से जल जाता है इंसान ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हाथ पैर काँपने लग जाते हैं क्रोध के अंदर वाणी थरथराने लगती है ये कब होता है जब हमारी दृष्टि में प्रेम की कमी है हमारी भिन्नता की दृष्टि है और वो दृष्टि को राजस दृष्टि बोलती है राजस वो ज्ञान राजस ज्ञान है ज्ञान है कहते हैं हमारे नहीं है पराए ये हमारे अपने वाले और जो लोग या तो अपराधी प्रवृत्ति के होते या किसी एक लक्ष्य हो के होकर मेरे को किसी तरह मेरा पेट पड़ना है मेरी जेब भरनी है दूसरों के प्रति कोई संवेदना नहीं है शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है अच्छे बुरे का कोई विचार नहीं है परिणाम के प्रति उसकी पूर्ण लापरवाही है तो वो लोग कैसे ज्ञानी कहलाते हैं वो लोग तामसी ज्ञानी कहते उनको ज्ञान तो बहुत है आप पता नहीं लगेगा आपका जेब में से पैसा निकाल लेगा बहुत कला है उसके पास लेकिन वो कला कैसी है तामसी कला है इसलिए वो तीनों तरह के भगवान ने बताया कि ज्ञानी होते हैं इसके अलावा जो क्रियाएं कहलाई जाती है क्रिया और कर्ता अब अपन इनको देखें ये भी सात्विक क्रिया है जो शास्त्रानुकूल कही जाती है जो क्रिया की जाए उसको किसी शास्त्र के द्वारा उसको प्रमाणित किया जा सकता कि उचित क्योंकि शास्त्रों को हमारे सनातन धर्म में प्रमाण माना गया कि शास्त्र ही प्रमाण है उससे आगे का प्रमाण का से लाओगे? और शास्त्र क्या है ये शास्त्र को अच्छी तरह से समझ लें हमेशा के लिए अपन समझ लें ये अंतरात्मा आवाज की आवाज़ और किनकी अंतरात्मा की जो पूरी तरह तीनों गुणों से मुक्त हैं उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है उन्हीं को ऋषि कहते हैं और उनकी ही लिखी हुई जो अंतरात्मा की आवाज़ है उनको हम श्रुति कहते हैं तो श्रुति अंतरात्मा की आवाज़ है जिन लोगों का मन पूर्णतः सात्विक है जिनकी बुद्धि सात्विक है और जो उस सत्व गुणों से लेकर अन्य दो गुणों के अधीनता से मुक्त हो चुके हैं उन लोगों की जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसको हम श्रुति कहते हैं और वही श्रुति वेदांत के रूप में हमारे सामने है वेद हैं वेदांत हैं और शिवदर्शन है इन सब के अंदर जो ऋषि हैं वो उसी बुद्धि के धनी थे जिसके द्वारा ये ज्ञान लिखा गया इसलिए हम इनको प्रमाण मानते हैं क्यों प्रमाण मानते हैं क्योंकि वो वैसी बुद्धि चूंकि हमारी नहीं है इसलिए हमको कहीं ना कहीं दिशा निर्देश की आवश्यकता है कि अब हम कैसे कार्य करें जिनके द्वारा वो हम भी वैसे ही बन सकें जैसे वो ऋषिगण थे या उस स्तर तक जा सकें जहाँ पर कि परमेश्वर को वो कार्य पसंद आ जाए तो इसके लिए उसको हम दिशा निर्देश शास्त्र को प्रमाण माना गया तो शास्त्रानुकूल जो है साथ में वो बिना किसी लगाव के कार्य किया गया आप कई बार कोई शास्त्रानुकाल कार्य भी कर रहे हैं लेकिन उसमें हमको एक विशिष्ट लगाव है कि ऐसा ही होना चाहिए ज़रा ऐसा नहीं हो या हमको उसके प्रति ये हो कि नहीं हमको इसमें यश मिल जाना चाहिए शास्त्रानुकूल कार्य कर रहे हैं फिर भी हमको लगता है जैसे हमारे पास धन हो गया बुढ़ापा में इकट्ठा हमने कहा नहीं इससे एक मंदिर बनवा देते तो शास्त्र में है कि बिल्कुल कर सकते आप मंदिर बना सकते हो धर्मशाला बना सकते हो बाउडी बना सकते हो लेकिन ऐसा करते वक्त अगर हमारे हृदय के अंदर सिर्फ कर्तव्य भाव है तो हम सात्विक करता हैं कर्तव्य भाव है कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैंने इस संसार में रहकर धन कमाया और इसी संसार में कुछ कर रहा हूँ ना मैं लेके कुछ आया था ना लेके जाऊँगा इसलिए यहाँ पर मेरी जो एक्टिविटी है वो मेरी कुछ न कुछ मेरी क्रियात्मकता इस संसार को कुछ दे जाए ये प्रेम के भाव से ताकि कुछ और लोग इसका आनंद ले सकें तो उस भाव से जब वो कर्तव्य भाव से कार्य करता है क्योंकि मेरे को पैसे दिए मतलब कोई जिम्मेदारी दी अन्यथा ऊपर वाला इतने पैसे क्यों देता क्योंकि मेरा तो काम इससे बहुत कम पैसे में चल रहा था लेकिन इतने आए मतलब मेरे को एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई तो वो जब प्रेम के भाव से करता है कर्तव्य के भाव से करता है बिना किसी लगाव के करता है बिना किसी आकांक्षा के करता है तो वो करता क्या कहलाता है सात्विक करता लेकिन जब उसकी यश की कामना होती या उस क्रिया करने के पीछे उसकी किसी के प्रति मोह होता है या उस क्रिया के परिणाम के प्रति उसका कोई लगा होता है तो उसको राजसी करता हैं। लेकिन अगर अब यह यही क्रिया और यही ध्यान से समझने की बात है जो राजसी करता होता है वो राजसिकर्ता धर्म से जुड़ा होता है भगवान कहते हैं राजसी कार्य राजसी करता वो धर्म से जुड़ जाता है क्यों जुड़ जाता है क्योंकि वो अब अपना नुकसान नहीं चाहता भगवान को रक्षक बनाना चाहता है कि मेरे धन की रक्षा कर मेरे धन में वृद्धि कर मेरी यश में वृद्धि कर और इस तरह हम भगवान की सेवा राजसी भाव से करते क्यों करते हैं हम कभी नहीं कहते हम तेरे पास आ जाएं कि हम तो इसमें समर्पित हो जाएं कि हमको मरने के बाद सिर्फ तेरे वक्तू चाहिए और ये धन से हमको कोई मोहनी है ऐसा नहीं हो पाता वर हम कहते हैं हमको यश मिले अपेय से बच जाएँ हमारे घर में कोई कष्ट नहीं आए कोई बीमार नहीं हो और हमारा यश और धन वृद्धि को प्राप्त होता है तो उस भावना से बड़े आसानी से इंसान धर्म से जुड़ जाता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो राजसी क्रिया करता है वो बड़े आसानी से धर्म से जुड़ जाता है, जो सांसारिक धर्म है उससे बहुत आसानी से जुड़ जाता है तीसरा मोहवश अज्ञानवश ध्वंसात्मक क्रिया करता है असामाजिक क्रियाएँ करता है वो हिंसात्मक क्रिया करता है वो क्रियाएँ कैसी हैं वो करता ताम से करता कहलाता है। वो उन क्रियाओं के दुष्परिणाम के प्रति जानबूझकर आंख आँख लेता है वो जानता है कि इसका दुष्परिणाम होते हैं और होंगे लेकिन वो हताशा में ऐसे काम करता है जितने अपराध होते हैं अधिकतर अपराध हताशा में होते हैं। अधिकतर अपराध के कारण के पीछे डिस्परेशन होता है हताशा होती है क्योंकि हताश व्यक्ति असामाजिक हो जाता जितने डाकू होते हैं हथियार उठाते वो हताशा में उठाते उनको न्याय नहीं मिला है, हताशा हुई और उस हताशा में वो असामाजिक बन जाते उस समय में अगर आपके हृदय में या आपके परिवेश में ज्ञान है और उस हताशा का कारण समझ में आता है कि ये कर्मफल है और फिर ये समझ में आता है कि बुद्धि है जो कर्मफलों से बाहर ले जा सकती है तो ऐसा स्थिति अगर किसी की बनती तो उस हताशा के बाहर आ जाता अन्यथा वो हताशा उसको तामसिक क्रियाओं में प्रवृत्त कर देते तो यहाँ अपराधी का भगवान ने वो भी बताया कि अपराधी का जन्म कैसा होता है कैसे अपराधी असामाजिक लोग संसार में उत्पन्न होते हैं वो हताशा में उत्पन्न होते तो, तो हताशा में किए गए कार्य सात्व वो तामसिक कार्य है अब इन्हीं को करने वाले कर्ता कहलाते हैं ना कि जो मोह से मुक्त है जो दृढ़ निश्चयी है जिसको अहंकार नहीं है निरंकारी है जो उत्साहित है अच्छे कार्य को करने के प्रति उत्साहित है और वो सफलता असफलता में कोई विशेष भेद नहीं करता पर मेरा तो काम तो ही है मेरा का करने का जो ड्यूटी है करने की इस उसके बाद सफलता असफलता से कुछ मेरा लेना चाहिए वो किस तरह से ड्यूटी का भाव करता है कि जैसे मैंने अपने कर्मचारी को बोला कि चार चिट्ठियाँ हैं ये पोस्ट ऑफिस में डाले वो डालते वक्त किसके <PTSD> पास जाएगी क्या परिणाम होगा उस चिट्ठी में क्या लिखा है उस चिट्ठी से क्या होगा उसको कुछ लेन देना नहीं तो उसने अपने कर्तव्य भाव से चिट्ठी डाले अब वो चिट्ठी का ये मेरा मेरी समस्या है कि मैंने उसमें क्या लिखा है किसी को नोटिस दिया है किसी को प्रेम से पत्र लिखा है किसी को मैंने पुरस्कार दिया है उस पत्र में या किसी को मैंने गालियाँ दी हैं वो मेरी समस्या है उसको उससे कोई लेन देना वो चिट्ठियाँ डाल के आ जाएगा बताए चिट्ठी आपने जो डाल दी क्योंकि कर्तव्य भाव से करने वाले को परिणाम के प्रति कोई रुचि नहीं होती या उसको कह सकते हैं वो डिसइंटरेस्टेड होता है अपने तो दो बात करी थी एक अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड बड़े अच्छे दो शब्द हैं हालांकि वो अंग्रेजी शब्द हैं लेकिन उनका बड़ा स्पष्ट मीनिंग है अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है जिसमें कोई रुचि नहीं है लेकिन डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है परिणाम के प्रति उसकी किसी भी तरह से रुचि नहीं अनइंटरेस्टेड का मतलब चिट्ठी डालने में रुचि नहीं है कौन जाए सर रास्ते में फेंक दो और किसी को पकड़ा दे तू डाल यार मेरा मन नहीं है वो अनइंटरेस्टेड है उस काम करने के प्रति आलसी है उसको बोलते हैं अनइंटरेस्टेड लेकिन उसने ईमानदारी से काम किया लेकिन क्या होगा उसका परिणाम उसकी कोई चिंता नहीं वो डिसइंटरेस्टेड जैसे कि क्रिकेट को अंदर क्रिकेट का मैच देख रहा है तो एक अनइंटरेस्टेड मेरे को क्रिकेट नहीं देखना मैं कभी जाता ही नहीं क्रिकेट देखने वो अनइंटरेस्टेड है वो डिसइंटरेस्टेड होगा तो बोलेगा अपने दुश्मनी की टीम से अपनी टीम खेल रही है अपने को तो क्रिकेट में मज़ा है छक्के ये लगाए चाहे वो लगाए दोनों में आनंद आए वो डिसइंटरेस्टेड है उसका वो इंटरेस्टेड कायम है क्रिकेट में लेकिन उसके परिणाम में वो डिसइंटरेस्टेड है कि चाहे इंडियन टीम जीते चाहे विदेशी टीम जीते दोनों में मज़ा आ रहा है क्योंकि उसको तो क्रिकेट में इंटरेस्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम परिणाम में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि नहीं, नहीं, इंडियन टीम जीतना चाहिए वो जीते तो मजा नहीं था उठ के चले जाएंगे तो ये आदमी को क्या है मालूम वो बायस्ड है पूर्वाग्रह से ग्रस्त है वो आदमी की दृष्टि अभी कुंठित है लेकिन जो व्यक्ति ये देखा कि क्रिकेट में आनंद है तो उसमें क्रिकेट के आनंद में उसके परिणाम में कोई आनंद नहीं होता वही वास्तव में क्रिकेट का आनंद है जिसको परिणाम में आनंद जिसको परिणाम में आनंद है वो क्रिकेट का आनंद नहीं है क्रिकेट का आनंद वो नहीं हो सकता जो तो सिर्फ एक विशिष्ट टीम को जीतते हुए खाति आनंदित होता है वो होता है जो कोई भी जीते मेरे आनंद को कोई कम नहीं कर सकता आनंद उस दिन कम आएगा कि दोनों टीमें कमजोर खेली मजा ही नहीं आया लेकिन ये बरसात हो गई खेल रद्द हो गया मानने मज़ा तब तो आएगा दोनों टीमें खूब खेले जीते हारे कोई भी उससे क्या है ना वो वास्तव में वास्तव में क्रिकेट का रसिक वही दृष्टि विकसित करना महत्वपूर्ण है उसी को कहते हैं कि हमारा त्याग जो त्यागी वो नहीं है कमंडल लेके जंगल में चला जाए लेकिन क्रिकेट देखो उसका आनंद ले वो त्यागी है पूर्ण आनंद ले सच्चा आनंद ले क्रिकेट का कि हाँ देखो पूर्ण आनंद है उसमें दोनों टीमें चाहे वो विदेशी टीम अच्छी खेल रही हो हमारी टीम उससे कुछ लेना देना नहीं हमको तो क्रिकेट देखने में आनंद लागे बस वही व्यक्ति एक्चुअली उसकी डिवाइन विजन है उसकी दिव्य दृष्टि वो दृष्टि दिव्य है जो हम कहते हैं कि हमारी ही टीम जीते बाकी कभी सब जने हर तरह वो दिव्य दृष्टि नहीं तो वो इसको क्या करेंगे हम दर्शक तो हैं लेकिन हम सात्विक दर्शक हैं लेकिन जब हमको हमारी ही टीम जीतती दिखना चाहिए नहीं तो हम तो उठ के चले जाएंगे। तो वो राज दर्शक हैं लेकिन कोई क्रिकेट को बिगाड़ने में रुचि रखे कि हम खेलने देखने जाएंगे इधर उधर कचरा फेंकेंगे कहीं वो कागज़ के फूल फेंकेंगे कहीं कंकर पत्थर मारेंगे और खेल को बिगाड़ेंगे तो वो कैसा करता है वो तामसी करता है क्योंकि उस जगह पर उसको रुचि खेल में नहीं है लेकिन खेल में विघ्न डालने में रुचि है हमको बहुत सारे विघ्न संतोषी दिखते हैं जो ना खुद आनंद लेंगे ना किसी और को आनंद लेने देंगे अगर आप जैसे आनंद पहुंच गए कि नहीं यार क्रिकेट देखेंगे कोई भी जितते तो उससे क्या लेन देना बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलेगा तो उस समय में कुछ ऐसे विघ्न संतोषी होंगे जो विघ्न डालेंगे उसमें खेल को ठीक से होने देंगे देखते हैं कभी भी मैच होता है तो कभी कभी कोई किसी खिलाड़ी के ऊपर पत्थर मारता है कोई बॉटल फेंक देते हैं तो इस तरीके ये तो क्रिकेट तो एक उदाहरण है हमारा संसार वो क्रिकेट मैच है जिसकी हम बात कर रहे हैं हमारा उस छोटे से क्रिकेट ग्राउंड से मतलब नहीं है हमारा तो तात्पर्य इस संसार के क्रिकेट से यहाँ पर भी हमारी टीमें खेलती विदेशी टीमें खेलती जब कोई आदमी आपके हो कुछ लोग आपके प्रतिस्पर्धी हों या शत्रु हों वो सबके साथ में आप अभिन्नता की दृष्टि हो और साथ में साथ उस अंतर, अं, अंतरंगता का जो इंटरेक्शन है दोनों उनका आनंद लें तर्क वितर्क में कौन जीतता है हारता है वो हमारे समस्या नहीं महत्व तो है कि आनंद लेकर संसार को आनंद से जीने का और सचमुच में अद्वैत का रसिक जिंदगी में जिस आनंद को मिलता है प्राप्त करता है वो आनंद और किसी को भी प्राप्त नहीं होता संसार में सर्वोच्च आनंद उसको अद्वैत के रसिक को मिलता है क्योंकि उसके आनंद को कम करने की कोई विधि आई नहीं दुनिया में उसके आनंद कोई कम कर ही नहीं सकते हम इतना को हरा देंगे तो भी आनंदित हो रहा है बल खेल तो देखने मजा आएगा हार जाएंगे तो क्या हो गया खेल देखने में तो मजा आएगा इसलिए उसके आनंद को कोई कम कर ही नहीं सकता ऐसे ही राजसी तामसी धृति और संतोष भी होते हैं जहाँ पर कि हमको जो हमारा जो संतोष है जब धार्मिक क्रियाओं से जुड़ा होता है और उसी में आनंदित होता है तो वो हमारा राजसी संतोष होता है जब वो कर्तव्य से जुड़ा होता है तो वो कर्तव्य को करने से जो संतोष मिलता है क्षम दम से जो संतोष मिलता है इंद्रियों को मन को नियंत्रित करने के बाद जो संतोष मिलता है वो संतोष कैसा होता है हमारा सात्विक संतोष होता इसके अलावा जो सात्विक बुद्धि से कार्य करने वाला होता है वो समझता है कि कौन सा कार्य आरंभ करने योग्य है कौन सा ना करने योग्य है कौन सा कार्य कब आरम्भ किया जाए कौन सा समय उचित है उसके लिए इन सब के बारे में भी उसको किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होता तो ये बातें हम अभी अगले कार्यक्रम में जारी रखेंगे क्योंकि तो अभी हमारा ये अध्याय अभी थोड़ा बाकी है तो शायद दो या तीन हफ्ते में अध्याय पूर्ण हो जाएगा और अगले हफ्ते मिलते हैं तब तक के लिए गुरु नारायण नारायण सद्गुदी की जय कुणाता की जय ओम भद्रम कर्णभ शृणुयां देवा भद्रम पशे मा क्षेज्रीरंगस्तुष्वाँ देव विशेदिम यदा ओम सहना सहनौ गुन सह वीर कर्वावे देवीतमस्तु मां विषावहे स्वस्ति न इंद्रो व्रतश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्षर अरष्टने स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दा ओर्णमदिदापूर्णमुदचते पूर्णस्णमायूर्णमेवशिष्य ओ शांतिशि